महाभारत शांति पर्व सप्त्यधिक शतमोध्याय है गौतम का राजधर्मा द्वारा आतिथ्य सत्कार और उसका राक्षस राज विरुपाक्ष के भवन में प्रवेश विस्मवाच गिर मधुराम श्रुत्वा गौतमो विस्मित कौतूहित राजन राजधर्माण महत भीष्मी कहते हैं राजन पक्षी का मधुर मधुरवाणी सुनकर गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ वह कौतूहल पूर्ण दृष्टि से राजधर्मा की ओर देखने लगा राजधर्मोवाच कश्यपुत्र स्वागतम तु त्विजोत्तम राजधर्मा बोला विश्रेष्ठ मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है आप गुणवान अतिथि हैं मैं आपका स्वागत करता हूँ भीष्म दिव्याम वही संकल्पयत भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर ऐसा कहकर राजधर्मा ने शास्त्रीय विधि के अनुसार गौतम का सत्कार किया साल के फूलों का आसन बनाकर उसे बैठने के लिए दिया भागी चक्रांतान गंगा निश्चा राजा भगीरथ के रथ से आक्रांत हुए जिन भूभागों में श्री गंगा जी प्रवाहित होती है वहां गंगा जी के जल में जो बड़े बड़े मत्स्य विचरते हैं उन्हीं में से कुछ मछलियों को लाकर राजधर्मा ने गौतम के लिए भोजन की व्यवस्था की वहि चापी सुसंदीना चापी सुपी वरा स गौतम आश्यपी कश्यप के उस पुत्र ने अग्नि प्रज्वलित कर दे और मोटे मोटे मत्स्य लाकर अपने अतिथि गौतम को अर्पित कर दिए मुक्तवत चम विप्रम प्रीतात्म महात अपने पक्षाभ्याम क्रमापणात वह ब्राह्मण उन मत्स्यों को पकाकर जब खा चुका और उसकी अंतरात्मा तृप्त हो गई तब वह महात पक्षी उसकी थकावट दूर करने के लिए अपने पंखों से हवा करने लगा ततो विश्रांत आसीन गौत प्रश्नम अक्षत सौभ्रवृत गौतम स्मीति ब्रह्म नान्य दुदाहर विश्राम के पश्चात जब वह बैठा तब राजधर्मा ने उससे गोत्र पूछा गौतम ने कहा मेरा नाम गौतम है और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ इससे अधिक कोई बात वह बता न सका तस्मय पर दिव्यम दिव्य पुष्पाधिवासित गारम शयनमस शिष्य ही त्र वही सुखम तब पक्षी ने उसके लिए पत्तों का दिव्य बिछावन तैयार किया जो फूलों से अभिभाषित होने के कारण सुगंध थे म मह, मह रहा था वह बिछावन उसे दिया और गौतम उस पर शुक सुखपूर्वक सोया अथोप विष्टम शौतम धर्मराट ताम भाचुवाग्मि कि मागमन कारण धर्मराज जब गौतम उस बिछौने पर बैठा तब बातचीत में कुशल कश्यप कुमार ने कहा पूछा ब्रह्मण्ड आप इधर किस लिए आए हैं ततो तो गौतम हम तम दरिद्रोहम महामते समुद्र गांव मिथि भारत भारत तब गौतम ने उससे कहा महामते मैं दरिद्र हूँ और धन के लिए समुद्र तट पर जाने की इच्छा लेकर घर से चला हूँ धम का सपो प्रवे प्रेत हो तो कर तुमरह थे श्रेष्ठ सद्रव्योशे गृह यह सुनकर राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा जय अब आप वहाँ तक जाने के लिए उत्सुक ना हो यहीं आपका काम हो जाएगा आप यहीं से धन लेकर अपने घर को जाइएगा मतम चतुर्धा पारंपर्य तथा मैत्रिमिति प्रभो प्रभो बृहस्पति जी के मत के अनुसार अर्थ की सिद्धि चार प्रकार से होती है वंश परंपरा से प्रारब्ध के अनुकूलता से धन के लिए किए गए सकाम कर्म से और मित्र के सहयोग से प्रादुर्भूत स्मित मित्रम तथा यथिश्यामी भविष्यति यथार्थवान् मैं आपका मित्र हो गया हूँ आपके प्रति मेरा सौहार्द बढ़ गया है अत मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी तथा प्रभात समय सुखम दृष्ट् ब्रवीदित ग सौम्य अथ कृत कृत्यो भविष्य इस त्रियोजनम गथधिपतिर्मान विरोपाक्ष ख्यात सखा हम महाबल तदनंतर जब प्रातः काल हुआ सब राजधर्मा ने ब्राह्मण के सुख का उपाय सोचकर इस प्रकार कहा सौम्य इस मार्ग से जाइए आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा यहाँ से तीन योजन दूर जाने पर जो नगर मिलेगा वहाँ महाबली राक्षसराज विरूपाक्ष रहते हैं वे मेरे महान मित्र हैं तम ग्विजमुख्यम स मद्वाक्य प्रचोदित कामान अभीक्षिताभ्यम दाता ना सत्र संशयश्रेष्ठ आप उनके पास जाइए वे मेरे कहने से आपको यथेष्ट धन देंगे और आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे इसमें संशय नहीं है इतुक्त प्रिय राजन गौतमो विगत क्लमह फलामृतकस यथेष्ट चंदना गुरुमुख्यादि तना चे महाराज सेवम आलोधतम झजऊ राजन उसके ऐसा कहने पर गौतम वहां से चल दिया उसकी थार-थारी थकावट दूर हो चुकी थी महाराज मार्ग में तेज पातों के वन में जहाँ चंदन और अग्रो के वृक्षों की प्रधानता थी विश्राम करता और इच्छानुसार अमृत के समान मधुर फल खाता हुआ वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ता चला गया तथो तो मेरु नाम तामरम शैल तोरणम शैल प्राकार वप्रम चैल यंत्राकुल तथा चलते चलते वह मेरुभ्रज नामक नगर में जा पहुंचा, जिसके चारों ओर पर्वतों के टीले और पर्वतों की ही चहार दीवारी थी उसका सदर फाटक भी सदर फाटक भी एक पर्वत ही था नगर की रक्षा के लिए सब ओर शिला की बड़ी बड़ी चट्टाने और मशीनें थीं विदतश्चा भवत राक्षसे थी मत प्रहित सुहृदा राजन परम बुद्धिमान राक्षसराज भीपाक्ष को सेवकों द्वारा यह सूचना दी गई कि राजन आपके मित्र ने अपने एक प्रिय अतिथि को आपके पास भेजा है वह बहुत प्रसन्न है ततः स राक्षसेन्द्र श्वान प्रेष्यानाह युधिष्ठिरा गौतम नगर द्वार तग्रमा युधिष्ठिर यह समाचार पाते ही राक्षसराज ने अपने सेवकों से कहा गौतम को नगर द्वार से शीघ्र यहाँ लाया जाए ततःवरा तस्म पुरषाश से नेष्ट गौतमिभाषंत पुरा उपागम यह आदेश प्राप्त होते ही राजसेवक गौतम को पुकारते हुए बाज की तरह झपटकर उस उस नगर के फाटक पर आए तेतमूचर्महाराज राजेशदाज तरस्व तूर्णमागछ अच्छा राजा ऊँ दृष्टुमेक्षति महाराज राजा के उन सेवकों ने उस समय उस ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण जल्दी कीजिए शीघ्र आइए महाराज आपसे मिलना चाहते हैं राक्षसाधि पतिवीरो विरूपाक्षत सामम त्वरिपय द्रष्टुम त्षिप्रम समृद्धि यहाँ विरूपाक्ष नाम से प्रसिद्ध वीर राक्षसराज आपको देखने के लिए उतावले हो रहे हैं अतः आप शीघ्रता कीजिए तथा तथा विपो विस्मयाद विगत क्लमह गौतम परधर्म परमहता परम विस्मित बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई वह विस्मित होकर दौड़ पड़ा राक्षसराज की उस महासमृद्धि को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता था रे तैरव सहित राज्योंद्रवत दर्शनम राक्षसेंद्रश का मृो दिजस्तरा राक्षसराज के दर्शन की इच्छा मन में लिए वह ब्राह्मण उन सेवकों के साथ शीघ्र ही राजमहल में जा पहुँचाते श्री महाभारत शांति परवड़े आप परवड़े कृतघ्नोपाख्याणे सत्य सप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक एक अध्याय पूरा हुआ